शिव पुराण रुद्र पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें करें फिर पूजन के के पश्चात नाना प्रकार स्तोत्रों द्वारा भगवान बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म का पाठ करें श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म को श्रद्धापूर्वक सुने रात्र के चारों प्रहरों में चार पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें ने यो महादेव कृतस्तव त्वा मया स्वामिन महादेव आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ देवेश्वर श्रव यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधिपूर्वक दान दें फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें, अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे हरे शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ सुनो प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि पांच द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए उस उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करे इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें, विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें, जलधारा के साथ साथ एक सौ आठ मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें, गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए विचित्र चंदन अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए आठ नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें ये आठ नाम इस प्रकार है भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महान भीम और ईशान इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नम इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले फिर श्रीफलयुक्त विशेषार्घ देकर तांबूल समर्पित करे तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करे गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करे धैनमुद्रा धैनमुद्रा का लक्षण इस प्रकार है नाम ुलीना मध्यसु दक्षिणांगुिका संयोज्य तर्जनिम तर्जनी दक्षा मध्यमस्था दक्ष मध्यम तर्जनी चयोजे वमयाना माया दक्ष कनिष्ठा चयोज दक्षाण माया वम कनिष्ठा चयोजे वेता धोमुखी जय सा थे बाएं हाथ की अंगुलियों के बीच में दाहिने हाथ की अंगुलियों को संयुक्त करके दाहिने तर्जनी को मध्यमा में लगाएं दाहिने हाथ की मध्यमा में बाएं हाथ की तर्जनी को मिलावे फिर बाएं हाथ की अनामिका से दाहिने हाथ की कनिष्ठिका को और दाहिने हाथ की अनामिका के साथ बाएँ हाथ की कनिष्ठिका को संयुक्त करे फिर इन सब का मुख नीचे की ओर करें यही मुद्रा कही गई है मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें शक्ति के अनुसार पांच ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के ये संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें पूर्वोक्त तिल जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ दे खीर का नैवेद्य निवेदन करे जनार्दन इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करे किंतु जौ के स्थान में गेहूँ का उपयोग करे और आकार के फूल चढ़ाए उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुएं का नैवेद्य भोग लगाए उसके साथ भाति भाति के शाक और भी अर्पित करें इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे अनार के फल के साथ अर्घ दे और दूसरे पह के अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें तदनंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करें उड़द कंगनी मूंग सप्तान्य शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करे उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सजा को संतुष्ट करे केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे गीत वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताए भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भाति भाति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करे